ऋग्वेदी ऐत्रे उपनिषद के प्रथम अध्याय के प्रथम खंड के प्रथम प्रथम मंत्र के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हम लोग कर रहे हैं आत्मा वा एक एव किंचन नान्यतचनमीषत इस वाक्य की चर्चा भाष्य तथा भाष्य की विस्तृत टीका में हम लोग कर चुके हैं अब अवशिष्ट जो मंत्र शेष है प्रथम मंत्र का अवशिष्ट जो वाक्य है उसकी व्याख्या भगवान भाष्यकार कर रहे हैं आत्मा इत्यादि से तो जो मंत्र के मंत्र के प्रथम के अंतिम वाक्य है ना कि इति ऐसा मंत्र का अंतिम वाक्य है उसका व्याख्यान सर्वज इत्यादि से भगवान भाष्यकार कर रहे हैं और सर्वज्ञ स्वाभाव्यात इत्यादि भाष्य की अवतरण टीका है इसे देखिए टीका में टीकाकार कहते हैं कि एवं आत्मनो तुम प्रपंचस्य अपवाद सूत्रितमनोखंडीकसाधयुम उपक्षिप्त प्रपंच से मृषा तो ये जो आत्मा वा इदम एक एव अग्र आसित नान्यत किंचन मिषत ये मूल उपनिषद का सूत्रवाक्य उपक्रम में और इस उपक्रम में प्रयुक्त सूत्रवाक्य के द्वारा बताया गया कि आत्मा अखंडयिक रस है अखंड एक रस का मतलब विजातीय सजातीय स्वगत भेद रहित है अपरिचिन्न है अद्वितीय है यही अखंड अखंड एक रसत्व है आत्मा में और ये जो आत्मा वा इदम एक एव अग्र आसित नान्यत किंचनमीशत तो इस वाक्य के द्वारा सूत्रित तो आत्मा का अखंड एक रसत्व है इसको सिद्ध तब किया जा सकता है जब जगत में अनात्म पदार्थ में मिथ्यात्व का निर्धारण हो मिथ्यात्व की सिद्धि हो अनात्मा के तभी आत्मा के अखंडिक रसत्व को सिद्ध किया जा सकता है सही माना जा सकता है नहीं तो अनात्मा भी आत्मा की तरह सत्य होगा तो अखंडयिक रसता सिद्ध नहीं होगी त्रिविध भेद राहित्य सिद्ध नहीं होगा इसीलिए क्या किया जा रहा है कि आत्मा के अखंडिक रसत्व को ही सिद्ध करने के उद्देश्य से प्रपंच यानी अनात्म वस्तु है। और उन, उस अनात्म जगत में मृषात्व उपक्षिप्तम मृषात्व को अर्थात बताया गया उपक्षिप्तम का अर्थ है स्रोत अर्थापत्ति प्रमाण से निश्चित ज्ञापितम संभावितम भी कर सकते हैं तो यह जो स्रोत अर्थापत्ति के द्वारा संभावित प्रपंच का मृषात्व है इसे दृढ़ करने के लिए अध्याय शेष है का मतलब अत्रे उपनिषद के प्रथम अध्याय का जो अवशिष्ट भाग है नान्यत किंचत मिश्रत नान्यत किंचन मिश्रत इसके बाद वाला यानी सतल लोकाजा यहाँ से लेकर के अध्याय की समाप्ति तक का जो वो ग्रंथ है उसे कहा जाएगा अध्याय शेष इसी मंत्रस्थ अंतिम वाक्य से लेकर के अध्याय के समाप्ति तक अध्याय शेष कहलाता है और वो अध्याय शेष किस लिए है जब अर्थात यहां पर मृषात्व सिद्ध हो ही गया है और आत्मा के अखंड एक रसत्व को भी बताई दिया गया है तो यही तो बताना अभिष्ट है तो ये सिद्ध हो गया श्रुति का तात्पर्य तो अवशिष्ट अध्याय क्या करेगा तो कहते हैं इसी मृष्यात्व को दृढ़ करेगा उपक्षिप्तम यानी अर्थात प्रतिपादित प्रपंच से मृष्यात्व दृढ़ी करतुम अध्याय शेष तो प्रपंच के मिथ्यात्व को सिद्ध करने के लिए वेदांत में अनेक प्रक्रियाएं हैं अनेक प्रकार हैं। उनमें से कौन सी प्रक्रिया अपनाई जा रही है अध्याय शेष के द्वारा प्रपंच के मिथ्यात्व को दृढ़ करने के लिए तो कहते हैं अध्यारोप अपवाद प्रक्रिया अपनाई जा रही है इसलिए बीच में लिखा तद अध्याय अध्यारोप अपवाद अभ्याम तो तत तत् जगत तो जगत का अध्यारोप और अपवाद तद अध्यारोप तद अपवाद ये प्रक्रिया अपनाई जा रही है पहले जगत का अध्यारोप किया जाएगा अखंडीकरस आत्मा में और फिर निषेध किया जाएगा उसे अपवाद कहते हैं तो अध्यारोपित वस्तु का जहां पर अध्यारोप किया गया वहां निषेध अपवाद कहलाता है तो इस अध्यारोप अपवाद प्रक्रिया को अपना करके श्रुति प्रपंच के को दृढ़ कर रही रैयाध्या ये इस वाक्य का तात्पर्य तात्पर्याथ निकलेगा एवं सूचित आत्मनो अखंडीकर सधयत उपक्षिप्त प्रपंच से मृषाव तद्यापवादाभ्या दृढ़ीकर्माध्याय शेष अब ये जो अवशिष्ट अध्याय है इसमें भी अध्यारोप अपवाद प्रक्रिया में दो अंश है ना एक अध्यारोप अंश पहले अध्यारोप किया जाएगा दूसरा फिर अपवाद अंश तो अध्यारोप अंश के लिए आता है कितना अध्याय का भाग और कितने अध्याय के भाग के द्वारा फिर उसका अपवाद हो रहा है उसे स्पष्ट कर रहे हैं टीका कि ती अरोपाथम स प्राक्तनः प्राक्तन तदादीरपवादार्थ तो ये जो है आपका त्रापी यानी शेषेपि तत्र शब्द शेष का परामर्शक होगा अध्याय शेष तो माना जाएगा यहाँ से सत से लेकर करके अध्याय की समाप्ति तक का ग्रंथ और इतने ग्रंथ को तत्र शब्द से लीजिए और इस अध्याय शेष में भी अध्यारोप अंश को बताने के लिए स जातो भूतानी इस वाक्य से पूर्व तक का ग्रंथ है तो स जातो भूतानी ये मूल में वाक्य आएगा सतसठ नंबर पृष्ठ पर आगे आएगा तीसरे खंड में प्रथम अध्याय के तेरवा मंत्र है शायद या तीसरा तो वो स जातो भूतानी इस मंत्र से पहले तक का जो भाग होगा उसे अध्यारोप अंश का प्रतिपादक माना जाएगा इतना अध्यारोप करने के लिए है और तदादि रप तो तदादि में तत्शब्द से सजात इसी को लेना स जातो भूतानी को ही तो तदादिकाथ निकला स जातो भूतानी यहां से लेकर के अध्याय की समाप्ति तक का जो अध्याय शेष होगा वह अध्यारोप का अपवाद करने के लिए होगा तो इस प्रकार जो वस्तु जहां पर प्रतीत हो रही है वहीं पर उसका यदि अभाव निश्चित होता है प्रमाण से तो उस वस्तु को मिथ्या कहा जाता है का में रजत भास रहा है लेकिन समीप जाने पर प्रत्यक्ष प्रमाण से ही वहां पर रजत के अभाव का निश्चय होता है ये हुआ उसका अपवाद अभाव निश्चय हो जाएगा अपवाद और वस्तु का वस्तु का भान हो जाएगा अध्यारोप वो अध्यारोप होता है भ्रांति रूप अध्यास है और अपवाद होता है परमारूप तो इस प्रकार भ्रांति को जगत की भ्रांति अखंड रस आत्मा में हो रही है इसे दिखाने वाला इतना ग्रंथ और उससे आगे का ग्रंथ बताएगा अपवाद को तो इस अध्या, अध्यारोप अपवाद न्याय से जगत का मिथ्यात्व तो निश्चित होगा दृढ़ होगा आगे हैं टीका में ही कि तत्रापि तचारंभण न्याय आत्माकार मृषा वक्त सृष्टिवाक्यम तो तत्रापि इसमें तत्र शब्द से किसको लेंगे अध्यारोप अपवाद प्रक्रियागत अध्यारोप अंश को बताने वाला जो अध्याय से सो भूतानी इससे पूर्ववर्ती जो अध्याय उस अध्याय को उतने ग्रंथ भाग को लेना तत्र शब्द से और तथापि का अर्थ निकलेगा उस अध्यारोप को बताने वाले ग्रंथ में भी वाक्य आया है एक ये सृष्टिवाक्य किस लिए है तो कहते हैं वाचारंभ न्यायेन न विकारत्वेन विकार मृषात्व वक्तम सृष्टिवाक्यम लोकान् सृजा यहाँ से सृष्टि वाक्य है ना न सीक्षत यही से समझ लो ईक्शन का विषय बताने वाला वाक्य है लोकानु सृजा का मतलब स ईक्षत यहां से लेकर के सृष्टि जहां तक बताई गई है उसे कहा जाएगा सृष्टि वाक्य और वो सृष्टि वाक्य किस लिए है अध्यारोप को बताने वाले अध्याय से इसमें तो कहते हैं ये दिखाने के लिए वाचारंभन न्याय से आत्मा का मतलब अनात्म निकारत्व न मृषात्व तो विकारत्व यानी कार्यत्व तो विकारत्व दिखा करके आत्मातिरिक्त प्रपंच में विकारत्व दिखा करके उसके को बताने वाला वाक्य है। वक्तुम वाक्यम और आगे है त्र स्रुआम संभावित चेतन दृढ़ीकर्तम ईक्षण आह सर्वगेति और तत्र त्र आत्मनः तो तत्र यानी वाक्य तत्र शब्द से लेना वाक्य को तो वाक्य में जो जग जगत हो जाएगा सृष्टव्य सृष्टि हो जाएगी क्रिया और सृष्टि क्रिया का कर्ता होगा सृष्टा तो आकाश आदि जगत का सृष्टा उसे कहा जाएगा कर्ता सृष्टा कर्ता सृष्टि का कर्ता वह चेतन है ये निश्चित हुआ किससे तो कर्तृत्व न तो तत्र स्रष्टु आत्मन संभावितम चेतन तो जो सृष्टा होता है कर्ता होता है किसी भी क्रिया का वो चेतन होता है जड़ में स्वतः कोई प्रवृत्ति नहीं होती हिमाल आ, पत्थर आदि जड़ पदार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने आप नहीं जा सकते स्वयं उठ करके किसी को आ, चोट नहीं पहुंचा सकते प, पत्थर आदि पदार्थ बिना चेतन की प्रेरणा से ऋषि पत्थर को उठा करके यदि कोई फेंकता है किसी पर वो चोट पहुंचा सकता है तो चोट पहुंचाई पत्थर नहीं लेकिन चेतन से प्रेरित होकर के जड़ स्वतः प्रवृत्त नहीं होता है किसी भी क्रिया में तो जगत सर्जन रूप जो क्रिया है उस क्रिया में जड़ की प्रवृत्ति नहीं हो पाएगी इसलिए माना जाएगा कि जो जगत सृष्टा है वह चेतन है चेतन में ही कर्तृत्व तो रहेगा कर्तृत्व तो का लक्षण क्या है कर्ता किसको कहते हैं स्वतंत्र कर्ता पाणिनि जी ने स्वतंत्र कर्ता एक सूत्र बनाया है जो क्रिया के निर्वर्तन में स्वतंत्र हो और तार्किकों ने कर्ता की क्या परिभाषा बताई है सोपादान गोचर अप्रोक्ष ज्ञान चिकित्सा कृतिमत्व कर्तृत्व ये तार्किकों का कर्ता का लक्षण है तार्किकों ने कर्ता का लक्षण ये किया है सोपादान गोचर अप्रोक्ष ज्ञान चिकित्सा कृतिमत्व कर्तृत्व स्वशब्द से लिया जाता है कार्य को तो जैसे घट रूप कार्य है उसका करता है कुलाल तो कुलाल घट का कर्ता क्यों माना जाता है इसलिए कि उसे घट रूपी कार्य के उपादान कारण का अपरोक्ष ज्ञान है सोपादान गोचर अपरोक्ष ज्ञान का अर्थ निकलेगा कार्य के उपादान कारण का अपरोक्ष ज्ञान जिसको है वह माना जाएगा कर्ता। एक विशेषण हुआ सोपादान गोचर अप्रोक्ष ज्ञान वत्वम और दूसरा है घट को कौनसी मिट्टी से घड़ा कुमार को मालूम है कौनसी मिट्टी से घड़ा बन सकता कौनसी मिट्टी से नहीं बन सकता इसलिए जो कोई भी मिट्टी, मिट्टी उठा करके घड़ा नहीं बनाता हो वो देखता है घड़ा जिस मिट्टी से बन, बनता है वो हम मिट्टी जहां होगी वहां से जा करके लाता है और उससे घड़ा बनाता है और मान लो खाली उपादान कारण का अप्रोक्ष ज्ञान हो लेकिन घट बनाने की इच्छा ही ना हो तो घट जिस मिट्टी से बनाया जाता है वो मिट्टी फलाने देश में है ये ज्ञान होने पर भी वहां जाकर के मिट्टी को लाने के लिए प्रवृति नहीं हो पाएगी यानी घट की उत्पत्ति अनुकूल क्रिया वो नहीं कर पाएगा उसके लिए इच्छा होनी चाहिए चिकित्सा घट बनाने की इच्छा तो चिकित्सा कर तुम इच्छा चिकित्सा कहलाती है तो जिसको घट के उपादान कारण का अप्रोक्ष ज्ञान है और घट बनाने की इच्छा है और साथ में घट बनाने की इच्छा भी हो उपादान कारण का अप्रोक्ष ज्ञान भी हो लेकिन बेड़ से उठे ही ना बेड़ पर ही पड़ा रहे कुमार तो घड़ा थोड़ी बना पाएगा उसके लिए वो प्रयत्न भी करना पड़ेगा उसे मिट्टी लानी पड़ेगी उसमें पानी डाल करके उसे भिगाना पड़ेगा और फिर अच्छी तरह से मिट्टी का वो बनाना पड़ेगा गीली मिट्टी और जब घट बनाने योग्य हो जाए तो चक्र पे उसे उठा करके रखना पड़ेगा चक्र को घुमाना पड़ेगा ये सब प्रयत्न है इसको कृति कहा जाता है कृति यानी प्रयत्न व्यापार तो घट उत्पत्ति अनुकूल व्यापारवान भी होना चाहिए ये तीन चीजें जिसमें रहेगी कार्य के उपादान कारण का परोक्ष ज्ञान कार्य को बनाने की इच्छा और कार्य का जो निष्पादन है तद व्यापार प्रयत्न कार्य के उत्पत्ति अनुकूल प्रयत्न ये तीन चीजें जिसमें हैं उसे करता कहते हैं तार्किक लोग विचारक लोग <क्थाँगा> तो परमात्मा में भी जगत का सृष्टित्व है जगत सृष्टा श्रुति परमात्मा को बता रही है लेकिन तार्किक लोग तो जब तक कर्ता का लक्षण उसमें नहीं घटेगा तब तक उसे कर्ता नहीं मानेंगे ना तो इसके लिए फिर बताया गया ईक्षण शब्द से तो ज्ञान लेना है संकल्प रूप ज्ञान ईक्षण और वो कैसा ईक्षण तो स्रष्टव्य जगत के उपादान कारण का अपरोक्ष ज्ञान रूप संकल्प एक ये विशेषण घट गया परमात्मा में इसी के लिए ईक्षण बताया जा रहा है और सर्वज्ञ होने से वो जगत के उपादान कारण को भी जाने गई ना और चिकित्सा भी परमात्मा में है सो अकायत तो इत्यादि श्रुति बताती है उस परमात्मा ने जगत को बनाने की इच्छा की का मतलब चिकित्सा है बनाने की इच्छा है और प्रयत्न भी है अन्य श्रुति बताती है स तैत्रिय श्रुति में आया था न आनंदमय के बाद में ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा के बाद में, सो लोका नु सृजायती और फिर सो तपो, तपो तपस्तप्ताइम सर्व असृजत ऐसा आया था तो उसने तप किया तो तप रूप प्रयत्न है परमात्मा का और वहां तप किया है सृजमान जगत के विषय में चिंतन यही तप है ज्ञानात्मक वही प्रयत्न है उसका कृति है तो इस प्रकार परमात्मा में तीनों विशेषण घटते हैं इसलिए परमात्मा करता है उस कर्ता में तो ये कहते हैं कि तत्र तत्रि सृष्टि वाक्य में जो सृष्टा है सृष्टि का कर्ता आत्मा उसमें संभावितम चेतनत्व तो संभावित चेतनत्व वो कर्ता का लक्षण उसमें घट रहा है इसलिए संभावितम ये लिख रहे हैं चेतनत्वम ये संभावितम विशेषण है चेतनत्व का उसे दृढ़ करने के लिए ईक्षण बताया जा रहा है जगत का सृष्टा परमेश्वर हैं और वह चेतन है ये निश्चित होगा जड़ के द्वारा कोई क्रिया न हो पाने के कारण और उसमें अनुमान से संभावित जो चेतनत्व है वह दृढ़ होगा शब्द प्रमाण से इसीलिए उसमें ईक्षण बता रहे हैं, बता रही है श्रुति सईक्षत इस वाक्य से इसलिए भाष्यकार भगवान ने स ईक्षत का व्याख्यान करते हुए कहा अब भाष्य को देखिए स सर्वज्ञ स्वाभाव्यात आत्मा एकसन सन ईक्षत तो स आत्मा सक अन्वय आत्मा के साथ करिए स सा आत्मा ई क्षत ये लंगलकार का रूप है तो लंग लकार में होना चाहिए था आठ आगम लेकिन वो आड़ागम छ न होकर आगमाभाव हुआ वो हुआ छांस टीका में टीकाकर बताएंगे ईक्ष तो यहां पर आठ आगम होना था लेकिन वो नहीं हुआ वेद में आगम कभी नहीं भी होता सभी आगम शास्त्र वेद में विकल्प से होते हैं तो आत्मा ने ईक्षण किया कैसे आत्मा ने एक आत्मा वा इदम अग्र इत्यादि सूत्र वाक्य ने बताया कि वह एक है यानी सजातीय विजातीय भेद रहित है एक है और उस आत्मा ने ईक्षत ईक्षण किया एक होता हुआ भी उसने ईक्षण किया कहा एक में ही ईक्षण कैसे हुआ ईक्षण तो कार्य है ना और कार्य के लिए साधन की जरूरत होती है तो वहां ये तो अकेला ही है और वो सृष्टा बना ईक्षण करता बन जाएगा तो ईक्षण करता लौकिक ईक्षण ईक्षणकर्ता में देखा जाता है कि उसका शरीर है इंद्रियां हैं उससे वो ईक्षण करता है बिना शरीर के जीव में ईक्शन नहीं होता और शरीर मात्र हो तो मुर्दा में भी एक नहीं होता है मृत शरीर में इसलिए उपकरण भी होने चाहिए उपकरण मृत शरीर में नहीं रहते हैं उपकरण कहलाते हैं इंद्रियां वो तो निकल जाती है ना तब मृत माना जाता है सूक्ष्म शरीर निकलने के बाद तो वो सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर ये दोनों कहलाते हैं साधन किसके लोकी को ईक्षिता में ई क्षण के इनके बिना नहीं हो सकता ई क्षण तो इधर आप कह रहे हो कि ये आत्मा अखंडी का रस है का मतलब शरीर इंद्रिय से रहित है तो शरीर इंद्रिय से रहित एक आत्मा में शरीर इंद्रिय रही आत्मा में ईक्न कैसे हुआ तो कहते हैं सर्वज्ञ स्वाभाव उसका सर्वज्ञ स्वभाव है स्वरूप है तो सर्वज्ञ स्वरूप होने से अनेक चेतन होने से सर्वज्ञ स्वाभाव्यात का अर्थ निकलेगा चेतन रूपत्वात वो चेतन स्वरूप होने के कारण बिना शरीर इंद्रिय के ही ईक्षण कर सकता है जैसे सूर्य को जगत को प्रकाशित करने के लिए किस प्रकाशांतर की जरूरत है प्रकाश स्वरूप सूर्य अपने स्वरूपभूत प्रकाश से ही सारे जगत को प्रकाशित करता है उसे किसी प्रकाशांतर की जरूरत नहीं है हमें अंधकार में घटारी जगत नहीं दिखता है उसे देखने के लिए जरूरत पड़ती है किसकी प्रकाश की लेकिन सूर्य को जगत को प्रकाशित करने के लिए किसी प्रकाशांतर की जरूरत नहीं है वह अपने स्वरूभूत प्रकाश से ही प्रकाशित स्वयं होता है जगत को प्रकाशित करता है ऐसे पर जो जगत का सृष्टा है वह सर्वज्ञ स्वाभाव स्वभाव है का मतलब उसका सर्वज्ञ चेतन स्वरूप है तो चेतन स्वरूप होने से वो अकेला होते हुए भी शरीर इंद्रिय से रहित होता हुआ भी एक सन का अर्थ निकलेगा वो कर सकता है ई क्षण इसी को दिखाने के लिए एक सन ये यहां पर प्रयोग किया है इसी की सार्थकता के लिए आगे कहते हैं ननु इत्यादि शंका करके समाधान तो सर्वज्ञ इसके बाद में ननु इत्यादि की अवतरण टीका है उसे देखिए तो ननु एक रसस्य अखंड कथम साधनाभाशक्य न इति इति एकसन अपि तेक्षाभिप्रेत अवज्ञस्भाव्या किन अनु यानि शंका है क्या शंका है कि आत्मा अखंडी करस है अखंडस्य तो जो एक है और अपरिचिन्न है दूसरा कोई उसके उसके उपाधि के रूप में विद्यमान है नहीं उसमें ई नहीं हो पाएगा तो कथम ई क्षणम इसमें कथम शब्द आक्षेपार्थम है पूर्व पक्षी के द्वारा प्रयुक्त इसलिए ई क्षणम कथम क्यों का मतलब पूर्व पक्षी का अभिप्राय है कि ई क्षण नहीं होना चाहिए अखंड एक रस आत्मा में क्यों नहीं होना चाहिए कहते साधना भाव सा, का शरीर इंद्रिय रूप साधन का अभाव होने से इति आशंक्य इस प्रकार की आशंका करके इसका समाधान किया गया करने के लिए लिखा सर्वज्ञ स्वाभाव्या अभिप्रेत्य एक सन अपनी सर्वज्ञ इति उक्तम वो अकेला होता हुआ भी यानी अखंड एक होता हुआ भी सर्वज्ञ होने के कारण ईक्षण कर सकता है जैसे सूर्य अपने स्वरूभूत प्रकाश से प्रकाशित करता है ऐसे अपने स्वरूभूत चैतन्य से ही वह ज्ञाता बन जाएगा इसलिए सृष्टा हो जाएगा तो ईक्षत ये लंगलकार का रूप है तो इसमें होना चाहिए था आड़ागम उसके विषय में कहते हैं अत्र आड़ा आड़ागमा भाव आठ आगम का अभाव छांदस है अभिप्रायम शंका परिहाराभ्याम स्पष्टी करोती इसी श्रुति के अभिप्राय को भगवान भाष्यकार शंका तथा उसका समाधान करके स्पष्ट कर रहे हैं स्पष्टी करोती। ननु इत्यादि से पहले शंका की जा रही है भाष्य में कि ननु प्राग हे अकार्य कारण कथम ईक्षित उत्पत्ति से पहले तो आत्मा अखंडी कर है उसका कार्य यानि स्थूल शरीर नहीं है कारण यानी सूक्ष्म शरीर नहीं है इंद्रिया तो बिना इंद्रिय के और बिना शरीर के कैसे वह ईक्षण कर पाएगा कथम ईक्षितवान कैसे ईक्षण किया उसने तो पूर्व पक्षी का अभिप्राय था कि ईक्षण हो नहीं सकता सशरीर और सेंद्रिय जो है आत्मा वही ईक्षिता बनेगा और परमात्मा तो अशरीर अन होने से नहीं हो पाएगा ईक्षिता ये पूर्व पक्षी का प्राय रहा अब नायम दोष इसे बताया जा रहा है समाधान परिहार किया जा रहा है पूर्व पक्षी की शंका का उससे पहले टीका में टीकाकार्य कार, अकार्य कारण तो। इसमें कार्य पदार्थ और करण पदार्थ बता रहे हैं इसे देखिए कि तत्र कर्णानी इंद्रियानी अकार्य करणत्वात्मे करण शब्द से इंद्रियों को लेना और कार्यम शरीरम कार्य शब्द शरीर का वाचक है इति विवेक तो इस प्रकार कार्यकरण रहित है का मतलब शरीर इंद्रिय रहित है उत्पत्ति से पहले परमात्मा इसलिए उसमें ई नहीं हो पाएगा अब भाष्य में भाषकर भगवान ने कहा कि नायम दोष बिना शरीर इंद्रिय के परमात्मा ईक्षण करता नहीं बन पाएगा ये जो आप कह रहे हो ये दोष सिद्धांत में नहीं आता है वेदांत मत में नहीं आता है बिना शरीर इंद्रिय के भी परमात्मा ईक्षण कर्ता बन सकता है क्यों तो कहते हैं सर्वज्ञ स्वाभाव्या वह सर्वज्ञ स्वभाव का मतलब ज्ञान स्वरूप है सर्वाभाषक ज्ञान उसका स्वरूप है परमात्मा का इसलिए अपने स्वरूपभूत ज्ञान से ही ई क्षण हो सकता है सर्वज्ञ परमात्मा में उसके लिए जो अल्पज्ञ है उसे जानने के लिए ईक्षण करने के लिए शरीर इंद्रिय की जरूरत होती है और परमात्मा तो बिना शरीर इंद्रिय के भी सारे शरीर इंद्रिय से जीव के द्वारा किए जाने वाले जो व्यापार है वह बिना शरीर इंद्रिय के ही कर लेता है इसे श्रुति बताती है इस अभिप्राय से कहते हैं तथा च मंत्र वर्ण तथा च मंत्रवर्ण का अवतरण है टीका में तदरहित सार्वज्ञ श्रुतिम आह तो रहितस्य में तत्शब्द का अर्थ है कार्यकरण शरीर इंद्रिया तो शरीर इंद्रिय रहित होने पर भी जो सर्वज्ञ है वह इक्षिता बन सकता है सर्वज्ञ हो सकता है इसे इस अर्थ का ज्ञापन करने वाला मंत्र बताया जा रहा है श्वेता उपनिषद में आया हुआ मंत्र अपाणीपादो जवनो गृहिता पश्यत्य चुष तृणोत्य कर्ण इत्यादि मंत्र है वो पूरा यहाँ पर तो इतना ही दिया अपाणिपादो जवनो गृहिता पूरा मंत्र है पश्य चक्षणत स वेत्ती वेद्यम न तस्वेता तमाहुरग्र्यम पुरुषम महात ये पूरा मंत्र है यह मंत्र शरीर इंद्रिय के बिना ही परमात्मा सर्वज्ञ है ईक्षिता बन सकता है इसे बताता है इस मंत्र का टीका में टीकाकार अन्वय तथा तो अर्थ बता रहे हैं अपानी पाद में पानी और पाद ये इनमें पहले दोन दो समास हुआ और फिर नए समास हुआ पानी पाद के साथ इसलिए दोन दो के आदि में सूर्यमान अ ये जो पद है नए दोनों के साथ अन्वित होगा अपानी ही और अपाद ऐसा टीकाकार अन्वय बता रहे हैं कि अपाद तत्र नहीं, नहीं अपादो जवनो अपानिर्गृहिता इति अन्वय लोक में देखा जाता है जीवात्मा तो जिसके पैर हैं जो पंगु नहीं है वही चल सकता है दौड़ सकता है और यदि पंगु है तो चल ही नहीं सकता तो परमात्मा का तो पैर है ही नहीं इसलिए वह अपाद है या पैर रहित है पैर रहित होने पर भी पैर रहित जीवात्मा की तरह दौड़ नहीं पाएगा ऐसी बात नहीं है कहते सबसे ज्यादा पैर वाले से भी ज्यादा दौड़ता है पैर न होने पर भी तो अपादो जवन जवन अर्थ होता है बहुत दौड़ने वाला गतिशील सबसे आगे दौड़ने वाला जू गो तो धातु है ना उसे जवन बना करता अर्थ प्रत्यय होकर के दौड़ने वाला व्यापक होने से दौड़ जो सबसे ज्यादा तेज दौड़ेगा वो लक्ष्य में पहले पहुंचेगा ना अरे ये तो ईशावा शुभ निषदी में कहा ना मनसोजीय सबसे ज्यादा तेज गतिमान है मन लेकिन मन से भी ज्यादा गतिमान कौन है परमात्मा क्यों इसलिए कि मन जहां से निकलता है वहां से वहां पर भी यह विद्यमान है जानता है कि यहां से गया है और जहां पहुंच, पहुंचा है मन मन के पहुंचने के समय को भी जानता है का है कि वहां भी विद्यमान है पहले से विद्यमान होगा तब तो बता पाएगा कि इतने सेकंड एक सेकंड के इतने अंश में मन पहुंचा है वो उससे भी पहले पहुंचा हुआ है का मतलब पैर न होते हुए भी पैर का कार्य जीवात्मा के द्वारा जो होता है वह परमात्मा स्वरूपत ही करता है व्यापक होने से कहीं आता जाता तो नहीं है लेकिन ये कहा गया कि व्यापक है वो अपादो जवन और अपानीर्गृहीता जो हाथ है जिसके वह लेन देन कर सकता है और जिसके हाथ नहीं है वह लेन देन नहीं कर सकता ना लेकिन परमात्मा के हाथ न होने पर भी हाथ का कार्य जो है ग्रहण करना वो कर लेता है पकड़ लेता है लोक में जी, जीव के जिस जीव के हाथ नहीं है उसके सामने से भी कोई वस्तु उठा करके ले जाए व्यक्ति दूसरा चोर आकर के उसे पकड़ नहीं पाएगा ना क्योंकि हाथ ही नहीं है लेकिन परमात्मा ग्रहण करता है सबको बिना हाथ के ही पकड़ लेता है और अन्वय पश्च्य चक्षु सृणोत कर्ण ये मंत्र मंत्र का शेष बताया जा रहा है कि अचक्षु है वो परमात्मा लेकिन अचक्षु होने पर भी पश्यति देख लेता है और अकर्ण होता हुआ भी सुन लेता है अकर्ण सृणोती और स वेद्यम वे तो जितने भी वे, वेदन के विषयभूत तो दृश्य पदार्थ हैं वेदनीय उनको जान लेता है न चाहस्ति वेत्ता यह तो सबको जान रहा है लेकिन इसको भी जानने वाला कोई होगा इस शंका का निराकरण करने के लिए श्रुति ने कहा न च तत्स्या उसको जानने वाला दूसरा कोई नहीं है उसको जानने वाला यदि दूसरा होगा दूसरे के ज्ञान का विषय बनेगा तो फिर घटाधि जैसे हमारे ज्ञान के विषय बनते हैं इसलिए दृश्य होने से जड़ है ऐसे वो भी जड़ सिद्ध होगा यदि दृश्य बनेगा तो उसका भी कोई जानने वाला होगा तो इसलिए श्रुति ने कहा न च तस्यास्ति वेत्ता ऐसा जो तम महांतम अग्रियम आहु ऐसा अन्वय करना तम अग्रियम महान्तम तम पुरुषम आहु ऐसा अन्वय कर लीजिए उस पुरुष को जो अपानी पादादि रूप है उसे अग्रिय यानी अनादि सबसे पहले विद्यमान कहते हैं विद्वान लोग और क्या कहते हैं कि महान है यानि महत्तम है महत्ता की पराकाष्ठा है यानी अपरिच्छिन्न है व्यापक है यानी अखंड एक रसता इस परमात्मा की विद्वान लोग बताते हैं न तस् कार्य करणंच विद्यते ये दूसरा एक मंत्र बताया जा रहा है वहां पर लिखा है न कि इत्यादि भाष्य में अपानीपादो जवनो अपानिपादो जवनो गृहिता इत्यादि इसमें आदि शब्द से दूसरा मंत्र लेना है इसी के समानार्थक उसे कहते हैं वो मंत्र आदि शब्द से ग्राह्य न तस् कार्य कर्णच विद्यते कार्यने शरीर कर्ण या ने इंद्रिया तो तस्याने परमात्म तो परमात्मा का शरीर तथा इंद्रिया है नहीं न तत् समाभ्यधिक दृश्यते तो परमात्मा के समान भी दूसरा कोई नहीं है तो अधिक कहाँ से आएगा फिर तो अधिक भी नहीं है मतलब जैसे आकाश पृथ्वी आदि की अपेक्षा महान है लेकिन माया की दृष्टि से निकृष्ट है ना? माया भी अपने कार्य की दृष्टि से महान होने पर भी परमात्मा की दृष्टि से उपरिचिन्न नहीं है और परमात्मा किसी के दृष्टि में भी परिचिन्न नहीं है परमात्मा से भी अधिक कोई होगा यदि तब तो परमात्मा को कहा जाएगा कि परमात्मा से अभ्यधिक दूसरा कोई होने से सापेक्ष व्यापक अपरिछिन्न सापेक्ष लेकिन परमात्मा तो निरपेक्ष अपरिचिन्न है इसलिए कहा निरपेक्ष अपरिचिन्न होने से न तत्सम तो उसके समान भी नहीं है तो अभ्यधिक दृश्यते तो चब्द कई मुतिक न्याय को बताने के लिए है एक प्रकार से तो अधिक कहां से आएगा उसके बराबर ही दूसरा कोई नहीं है तो और परा शक्ति विविध ही अस्य अस् परमात्म पराशक्ति पराशक्ति है जो विविध व श्रुयते अनेकों प्रकार की सुनी जा रही है पराशक्ति वो पराशक्ति है माया और वो स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया माया क्या उनका कहते हैं ये उपराशक्ति स्वाभाविकी है मायिक है वो कौन ज्ञान बल तो ज्ञान रूप जो बल और उससे निष्पन्न हुई जो क्रिया वो क्रिया हो जाएगी ईक्सण रूप क्रिया सृष्टि रूप क्रिया भी ज्ञान हुआ ईक्सण रूप बल तो ज्ञान रूप बल से निष्पन्न हुई जो सृष्टि क्रिया वह क्रिया स्वाभाविक ही है क्रिया का विशेषण है स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया स्वाभाविकी तो परमात्मा का स्वरूपभूत जो ज्ञानात्मक बल और उस बल से होने वाली क्रिया वह स्वाभाविकी क्रिया माना जाएगा ये आदि शब्द से ग्राह्य हुआ ये मंत्र अब ननु इत्यादि से एक दूसरी शंका करके उसका समाधान आ रहा है अलग अलग आचार्य के दृष्टि में इसकी चर्चा करते हैं हम लोग कल कल तो